कोयालपाड़ा में एक दो दिन रुकने के बाद राधु को वह स्थान निर्जन होने से पसंद आया इसीलिए मां उसे लेकर छह महीने तक वहीं रही जगदम्बा आश्रम से कुछ दूर एक दूसरे एकांत मकान में राधु के रहने की व्यवस्था हुई वहां तीन ओर कटीले बबूल का जंगल था मां ने एक दिन मुझसे कहा आजकल मन में न मालूम क्या हो गया है भला बुरा जो कुछ भी सोचती हूं वही हो जाता है निर्जन होने से राधु को यह जंगल ही पसंद है कई दिनों से मेरे मन में आ रहा था कि तुम भले ही सारे दिन कामकाज से बाहर जाते आते रहो पर शाम होने पर तुम यही मेरे पास आकर रहो बड़ा डर लगता है बेटा राजेन को भी मैंने यही कहा है वह रात को 10-11 बजे के बाद आएगा उसी दिन से मैं राधु के घर के बाहर कैथ के वृक्ष के नीचे एक तखत डालकर बैठा रहता मां भी आकर बैठती और हम लोगों के साथ खूब धीरे धीरे बातचीत करती एक दिन मां कहने लगी ऐसा घना जंगल कहीं किसी दिन भालू ना निकल जाए मैंने कहा न मां मैंने तो इधर कभी भालू नहीं देखा परंतु सचमुच दो एक दिन के बाद दोपहर में सुनने में आया कि एक मील दूर देशड़ा के मैदान में एक बड़े भालू ने गोबर उठाने वाली एक बुढ़िया को मार डाला है तथा बाद में उस भालू को भी गोली से मार डाला गया है शाम के समय मां ने कहा आज भालू की लीला देखी तुमने उसने अंबी के अर्थात जयरामवाटी के चौकीदार की सांस को मार डाला और तुम कह रहे हो कि इधर भालू नहीं है शाम के समय मां थोड़ी सी मिठाई खाकर पानी पीती थी जब मैं वृक्ष के तले रहता तो मां मुझे भी खाने को देती वे कहती सारे दिन के परिश्रम के पश्चात शाम को कुछ खाकर पानी पीने से शरीर बड़ा स्निग्ध हो जाता है उसके बाद मन जब तप में अथवा अन्य किसी कार्य में अच्छा स्थिर हो जाता है एक दिन वे कहने लगी ठाकुर की सेवा के लिए जब मैं नौबत खाने में रहती थी तब उस छोटे से कमरे में मुझे क्या ही कष्ट सहने पड़ते थे उसके भीतर ही सब सामान आदि थे उनकी सेवा में शरीर का कोई कष्ट ही प्रतीत नहीं होता था आनंद के साथ दिन कट जाता था और अब राधु के साथ इस तकलीफ में पड़ी हुई हूं जंगल में तुम लोगों को लेकर बैठना पड़ा है धर्म कर्म जप तप सब कुछ चला गया अब उनकी कृपा से सब ठीक ठीक निपट जाए राधु तब आसन्न प्रसवा थी कुछ देर बाद नवासन की भाभी आकर कहने लगी दादा तुमने सुना आज दोपहर में मैं और मां यहां बैठी थी एकदम सन्नाटा था मां कहने लगी दो कौए कुछ दिनों से इसी समय इसी झाड़ में बैठकर खूब कांव कांव करते थे राधु भी बहुत नाराज होती थी किंतु आजकल उन्हें कुछ दिनों से नहीं देख पा रही हूं कहां गए वे दोनों बोलो तो मां का इतना कहना था कि दोनों कौए वृक्ष पर आकर कांव कांव करने लगे मां भी हंसकर हां बेटा कहकर उनका समर्थन करने लगी और एक दिन आषाढ़ मास के शुरू शुरू में मां और हम कुछ लोग वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे रात के दस बजे होंगे मां अचानक कहने लगी देखो वह पगला कई दिनों से आया नहीं यह एकदम पगला है पर गाना वाना अच्छा गाता था पर बेटा उससे बड़ा डर लगता था कि कहीं यहां पर चिल्लाना ना शुरू कर दे तब नवासन की भाभी कहने लगी और उसका नाम क्यों ले रही हो मां यदि वह अभी ऐसी रात में आ पड़े तो मां ने कहा क्या मालूम बेटी मैंने कहा कहती क्या हो मां ऐसे पानी बरसात में वह नदी कैसे पार होगा जो यहां चला आएगा मेरे कहते ना कहते वह पागल सिर में ताल के पत्ते का पंख लगाए और बगल में शहजन की डंठलों का एक बोझा दबाए वहां आ खड़ा हुआ और मां से कहा तुम्हारे लिए शहजन की सब्जी लाया हूं नवासन की भाभी डर के मारे भीतर चली गई मां ने कहा जा बेटा जा इतनी रात में शोरगुल मत मचा उसने कहा जाऊंगा कैसे नदी में बाढ़ जो है मैंने पूछा तू आया कैसे उसने कहा तैरकर इस पार आया हूं मां ने उससे कहा मेरा राजा बेटा तू शोर मत कर तब वह और कुछ न कहकर चला गया मां का यह भाव करीब दो महीने तक बना रहा इन्हीं दिनों एक दिन मैं राधु के कमरे के बरामदे में मां के पास बैठा खरीदारी के सामानों की सूची बना रहा था पास से गुजरते समय किसी स्त्री भक्त की साड़ी का आंचल मेरी पीठ से थोड़ा सा लग गया मां यह देखकर अत्यंत नाराजगी व्यक्त करते हुए उस स्त्री से कहने लगी क्यों जी लड़का मेरा सामने बैठा हुआ लिख रहा है पर तुम्हें जरा भी होश नहीं उसके पीठ से आंचल लगाती जा रही हो वे लोग ब्रह्मचारी हैं और तुम लोग स्त्री की जात उनका लिहाज रखना चाहिए उसे प्रणाम करो मां ने ऐसे तेज पूर्ण स्वर में यह बात कही कि घर की स्त्रियां घबरा उठी एक नए ब्रह्मचारी के कोयलपाड़ा में मां के पास रहने की इच्छा व्यक्त करने पर मां ने कहा तुम यहां रहना चाह रहे हो पर तुम्हें यहां रहने से कष्ट होगा यहां पर जीवन बहुत अधिक व्यस्त है राधु को लेकर इस जंगल में पड़ी हुई हूं लड़के के रहने के लिए जोर देने पर मां ने कहा अच्छा केदार को कहकर कुछ दिन आश्रम में रहो फिर देखा जाएगा इसी समय जो सेवक राधु का पथ्य तैयार करता था उसे कुछ दिनों के लिए कलकत्ता जाना पड़ा मां ने उस लड़के से पूछा बेटा यह काम क्या तुम कर सकोगे उसके राजी होने पर मां ने कहा उसके पास से सब देख समझ लो पहले ही दिन जब वह पथ्य तैयार करके मां के पास ले जा रहा था तो पथ्य उसके हाथ से गिरकर नष्ट हो गया तब वह क्या करना उचित है क्या नहीं यह समझ ना पाकर खाली बर्तन लेकर मां के पास उपस्थित हुआ उस दिन फिर राधु का भोजन नहीं हो पाया मां को नाराजी हुई बाद में उन्होंने कहा था साधु की दृष्टि से तो लड़का अच्छा ही था फिर भी यहां के कामकाज के लिए चुस्त आदमी की आवश्यकता है पेड़ के नीचे रहने वाले साधु द्वारा मेरा काम नहीं चलेगा देखा देखी में कई लोग बहुत से बड़े बड़े काम कर लेते हैं किंतु मनुष्य की पहचान उसके प्रत्येक छोटे छोटे कार्यों में उसकी श्रद्धा को देखकर होती है एक दो दिन के बाद सेवक के वापस लौट आने पर फिर उस लड़के का वहां पर रहना नहीं हुआ और एक दिन कोयालपाड़ा का एक लड़का पुलिस की नजरबंदी से छूटकर शाम के समय मां के पास पहुंचा और उनसे दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की वहां के आश्रम पर उस समय पुलिस की कड़ी नजर थी इसलिए आश्रम के अध्यक्ष ने उसे चले जाने के लिए कहा यह सुनकर मां मुझसे बोली आहा लड़का कितना कष्ट करके व्याकुल होकर आया है तुम यदि आज रात में उसकी किसी के यहां रहने की व्यवस्था कर दो तो कल मैं उसे सवेरे दीक्षा देकर चले जाने के लिए कह दूंगी उनकी इच्छा इच्छानुसार मैंने उसकी एक जगह रहने की व्यवस्था कर दी दूसरे दिन मैं बड़े तड़के मां के साथ राधु के घर ही जा रहा था वह लड़का नहाकर बीच रास्ते में मां के पास आ खड़ा हुआ मां ने मुझे पास के तालाब से थोड़ा पानी लाने के लिए कहा जब मैं गिलास में पानी लेकर पहुंचा तो देखता हूं कि मां कुछ खोज रही हैं। मैंने पूछा क्या आसन लादू मां ने कहा रहने दो जाने की आवश्यकता नहीं बस थोड़ा सा पुआल ले आओ हम दोनों बैठ जाएं। मेरा वैसे करने पर मिट्टी के ऊपर कुआल बिछाकर दोनों बैठ गए मां ने मुझे जरा दूर जाने के लिए कहा और आचमन करके लड़के को दीक्षा प्रदान की एक दिन शाम को मां बातचीत के बीच कहने लगी बेटा अब मैं और किसी का दोष देख सुन नहीं सकती जो होता है सब अपने आप प्रारब्ध कर्मों के फलस्वरूप होता है जहां पहले शरीर में प्रारब्ध कर्मों के फल स्वरूप हल्का फल घुसता वहां कम से कम सुई तो चुभेगी ही उन लोगों ने मेरे सामने र के दोष की बात कही पर पहले वे लोग सब कहां थे उसने मेरी कितनी सेवा की है उन दिनों मैं भाइयों के यहां धान उबालती थी भाभियां सब छोटी थी उस समय ठंड और वर्षा की परवाह ना करके सवेरे से मेरे साथ धान की बड़ी बड़ी हांडी उतारता था शरीर उसका कालिक से भर जाता था अब तो बहुत से लोग भक्त बनकर आ रहे हैं उस समय मेरा भला कौन था क्या मैं वह सब भूल सकती हूं फिर लोगों का भी भला क्या दोष मेरी नजरों में पहले लोगों के कितने दोष दिखते थे बाद में ठाकुर के पास रो रोकर प्रार्थना करने पर कि ठाकुर अब और दोष न देखूं तभी दोष देखना दूर हुआ है मनुष्य का हजार भला करो पर कहीं जरा सी भूल हो जाए तो उसका मुंह उसी समय टेढ़ा हो जाता है लोग केवल दोष ही देखते हैं गुण को देखना चाहिए जयराम वाटी में मां एक दिन महापुरुषों के सेवकों में होने वाली दुर्बुद्धि के बारे में कहने लगी देखो एक सेवापराध भी होता है वह यह कि सेवा करते करते अधिकार मिलने पर अहंकार बढ़ जाता है और वह सेव्य को पुतली के समान नचाना चाहता है उठते बैठते खाते सभी में वह कर्ता बन जाता है सेवा भाव और नहीं रहता जो खुद के सुख दुख को भूलकर उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझे उसे भला ऐसा क्यों होना चाहिए फिर तुमने सेवकों के पतन की बात कही अनेक महापुरुषों के चारों ओर ऐश्वर्य का भाव रहता है यही देख बहुत तेरे उनकी सेवा करने आते हैं और उसी में मत्त हो जाते हैं यही उनके पतन का कारण बन जाता है बोलो तो सही ठीक ठीक कितने लोग उनकी सेवा कर पाते हैं बाद में मां ने एक दृष्टांत देते हुए कहा देखो जब तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उसे देख छोटी छोटी मछलियां आनंद के साथ खूब उछल कूद करती हैं सोचती हैं कि यह हम में से एक है पर जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो उनकी अवस्था पूर्ववत हो जाती है उछल कूद के बाद अवसाद की अवस्था आ जाती है तब कुछ भी समझ में नहीं आता मैंने कहा केदार महाराज कहते हैं कि गुरु के पास अधिक समय नहीं रहना चाहिए गुरु का असामान्य आचरण देखकर कई बार शिष्य की श्रद्धा भक्ति कम हो जाती है मां हंसते हंसते कहने लगी बेटा तुम लोग उन सब बातों से मन को उद्विग्न मत करना ऐसा होने से फिर मेरा काम कैसे चलेगा मेरे प्रति ऐसी भगवत बुद्धि न रखकर मानवीय बुद्धि रखते हुए जो मैं कहती हूं उसे देख सुनकर जैसा कामकाज करते रहते हो वैसा किए जाओ तुम लोगों को कोई भय नहीं एक दिन भक्तों के बहुत से पत्र आए थे शाम के समय मैंने उन्हें मां को पढ़कर सुनाया पत्र सुनकर मां कहने लगी कितने लोगों ने कितनी सब इच्छाएं लिखी हैं देखा तुमने कोई कहता है इतना प्रार्थना जब ध्यान करता हूं कुछ भी नहीं हो रहा है फिर कोई संसार की नाना प्रकार की अशांति अभाव रोग शोक आदि की बात लिखता है मुझसे और यह सब सुनना नहीं हो पाता मैं तो ठाकुर से कहती हूं ठाकुर तुम ही इनके इहलोक और परलोक की रक्षा करो मैं मां होकर और क्या कह सकती हूं उन्हें ठीक ठीक कितने लोग चाहते हैं उनमें व्याकुलता कहां एक ओर तो इनकी भक्ति आग्रह का भाव और दूसरी ओर जहां थोड़े से भोग पदार्थ मिल जाए तो उसी में संतुष्ट कहते हैं उनकी कैसी दया है कहते हैं राधु कैसी है मेरा मन भिगाने के लिए राधु की खोज खबर आगे मेरी आंखें मुन जाने पर राधु की ओर कोई फिरकर भी नहीं देखेगा नवासन की भाभी कहने लगी आपके लिए तो सभी लड़के समान हैं जो विवाह करने के लिए आपसे राय मांगता है उसे आप विवाह की अनुमति देती हैं और जो संसार का त्याग करना चाहता है उसे उसी प्रकार त्याग की प्रशंसा कर त्याग का उपदेश देती हैं आपके लिए तो उचित है कि जो श्रेष्ठ है उसी मार्ग में सबको ले जाना मां कहने लगी जिसकी भोग वासना प्रबल है वह क्या मेरे मना करने से मानेगा और जो अत्यंत सत्कर्मों के फलस्वरूप माया के इस खेल को समझने में समर्थ हुआ है तथा जिसने भगवान को ही एकमात्र सार समझा है उसकी क्या मैं कुछ भी सहायता न करूं संसार में दुख का क्या कोई अंत है नलिनी दीदी आदि कुछ लोग आपस में तर्क करने लगी और कुछ देर बाद मां से पूछा अच्छा बुआ बताओ कौन सा आक्षेप अच्छा है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 यह कहकर मां बोली यह तो हुआ अच्छा तुम लोग कहो तो सही भगवान के पास किस वस्तु की प्रार्थना करनी चाहिए नलिनी दीदी ने कहा क्यों बुआ ज्ञान भक्ति जिससे मनुष्य संसार में सुख से रहे यही सब प्रार्थना करनी चाहिए मां ने कहा एक वाक्य में कहूं तो उनसे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 स्वयं ही देखभाल करती एक दिन बातचीत के बीच मां मुझसे कहने लगी बेटा उस दिन केदार ने मुझसे कैसी बात कह दी मैं जानती थी कि उसका मन बड़ा उदार है उसके जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी बात कहना बिल्कुल उचित नहीं हुआ यह कहकर मां ने सारी घटना कह सुनाई उस दिन सवेरे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 आप लोग यदि इन्हें यहां ठहरने ना दें और समझा बुझाकर वापस भेज दे तभी मेरी बात सुनेंगे मैंने कहा यह क्या जी? यह सब क्या कह रहे हो प्रेम ही तो हम लोगों की मुख्य वस्तु है प्रेम से ही तो उनका अर्थात ठाकुर का संसार निर्मित हुआ है फिर मैं मां हूं और मेरे सामने तुम बच्चों के खाने पीने को लेकर उलाहा कर रहे हो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 ऐसे साधुओं का तो अभाव नहीं है तुम्हारे नाम पर सब कुछ त्याग कर मेरे लड़के दो आने अन्न के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे यह मैं नहीं देख पाऊंगी मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारे नाम को लेकर जो भी निकले उनके लिए मोटे अन्न वस्त्र का अभाव न हो वे लोग तुम्हें तथा तुम्हारे भाव और उपदेश को लेकर एक साथ रहे तथा इस संसार की ज्वाला से दग्ध लोग उनके पास आकर तुम्हारी बातें सुनकर शांति लाभ करें इसीलिए तो तुम्हारा आगमन हुआ है उनका इधर उधर घूमना देखकर मेरे प्राण व्याकुल हो उठे हैं इसके बाद से नरेंद्र ने धीरे धीरे यह सब किया जैराम माटी में दुर्गा पूजा के समय अष्टमी के दिन एक भक्त टोकनी में कुछ कमल के फूल लेकर पहुंचा दूर से देखकर उसने फूल समेत हाथ उठाकर मुझे नमस्कार किया मां दूर से यह देख रही थी उन्होंने बाद में मुझसे कहा उन फूलों से अब ठाकुर की पूजा नहीं होगी उन्हें फेंक दो हम दो लोगों को बिना किनार वाली धोती पहने देख मां ने कहा यह क्या बिना किनार की धोती क्यों पहने हो तुम लोग लड़के हो किनार वाली धोती पहनना नहीं तो मन में बूढ़ेपन का भाव आ जाता है मन में सदा उत्साह रहना चाहिए यह कह उन्होंने बक्से से दोनों के लिए दो धोती निकालकर दी उस दिन संध्या के कुछ बाद ही संधि पूजा थी अनेकों को मां के पैरों में कमल के फूल से पुष्पांजलि देते हुए देखकर मां ने कहा और फूल ले आओ राखाल तारक शरद खोका योगेन गोलाब इन सबका नाम बोलकर फूल दो मेरे परिचित अपरिचित सभी बच्चों की ओर से फूल दो मेरे वैसे करना करने पर मां हाथ जोड़कर ठाकुर की ओर देखती हुई काफी देर तक स्थिर भाव से बैठी रही और बोली सभी का यह लोप और परलोक में मंगल हो केदार महाराज एक दिन सवेरे जयराम वाटी में मां के पास बैठे हुए कहने लगे मां हमारे दातव्य चिकित्सालय में ऐसे लोग भी दवाई लेने चले आते हैं जिनकी अवस्था अच्छी है हम लोगों ने तो इसे गरीबों के लिए खोला है ऐसे सब लोगों को दवाई देना क्या उचित है मां कुछ देर रुककर बोली बेटा इस क्षेत्र में तो सभी गरीब हैं। वे जानबूझकर भी यदि प्रार्थी बनकर आते हैं तो उन्हें सामर्थ्य अनुसार अवश्य देना जो प्रार्थी है वही गरीब है केदार महाराज ने पूछा मां इस बार क्या ठाकुर सर्वधर्म समन्वय के रूप में एक नई वस्तु देने के लिए आए थे मां ने कहा देखो बेटा मुझे यह नहीं लगता कि उन्होंने जो सब धर्म मतों की साधनाएं की थी वह समन्वय भाव प्रचार करने की दृष्टि से की थी वे तो हमेशा भगवत भाव में विभोर रहते थे ईसाई मुसलमान तथा वैष्णव जिस जिस भाव से उनका भजन करके वस्तुलाभ करते हैं वे उसी भाव से साधना करके विभिन्न लीलाओं का आस्वादन करते थे उसमें दिन रात कैसे बीत जाता था उन्हें इसका कोई होश नहीं रहता था पर बात यह है बेटा इस युग में उनका विशेषत्व है त्याग इस प्रकार का स्वाभाविक त्याग और क्या किसी ने देखा है सर्वसमन्वय भाव के बारे में जो तुमने बात कही वह भी ठीक है अन्य अवतारों में एक भाव की प्रधानता होने से अन्य भाव दब से गए थे उस दिन संध्या के बाद रोज की भांति रोटी आदि बनाकर मैं भक्तों की चिट्ठी पढ़कर सुनाने के लिए मां के कमरे में पहुंचा एक भक्त महिला मां को प्रायः ही पत्र लिखती स्तव स्तुति आदि से परिपूर्ण उनके पत्र का मर्म मां को सुनाने पर वे कहने लगी देखो मैं बहुत बार सोचती हूं कि मैं तो उन्हीं राम मुखर्जी की लड़की हूं मेरी संवयस का और भी स्त्रियां तो जयराम वाटी में हैं उनमें और मुझमें भला क्या अंतर है कहां कहां से सब भक्त आकर प्रणाम करते हैं पूछने पर सुनती हूं कोई हाकिम है कोई वकील है ये लोग ही इस प्रकार क्यों आते हैं यह कहकर मां चुप हो गई कुछ देर बाद मैंने पूछा अच्छा आपको सब समय क्या अपना स्वरूप स्मरण नहीं रहता है मां ने कहा वह क्या सब समय रह सकता है वैसा होने से क्या यह सब कामकाज करना संभव है फिर भी कामकाज के बीच में जब इच्छा होती है तब सामान्य चिंतन से दब करके उद्दीपना होती है और महामाया का खेल पूरी तरह समझ आ जाता है